वर्ष कार्य किया इस दौरान आपने आईआईटी कानपुर में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध किया शुरू से ही देश की स्थिति से व्यथित श्री राजीव दीक्षित ने राष्ट्र निर्माण के लिए एक बड़ा कार्य करने का संकल्प किया और इसके लिए ब्रह्मचरित्र धारण किया और आपने अपने नौकरी छोड़कर महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए इस आजादी बचाओ आंदोलन की स्थापना की और इसकी, इसका मुख्य कार्यालय महात्मा गांधी आश्रम सेवा ग्राम वर्धा महाराष्ट्र में ही है श्री राजीव दीक्षित साल में 11 महीने पूरे देश में घूम के लोगों बीच में एक जन जागृति का कार्य कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में हमारे बीच में हैं। अगले माह से संस्कार टीवी पर आपके व्याख्यानों का प्रसारण शुरू हो रहा है और विज्ञान एवं तकनीकी में भारत और यूरोप आज आज के 50 सौ दो सौ साल पहले कहाँ थे और अब आगे हमें क्या करना है इस विषय पर आपको एक गंभीर उद्बोधन देने वाले हैं तो आठ मिनट में आपको वंदे मातरम का थोड़ा इतिहास बता देता हूँ जैसे 11 बजेंगे तो हम सब वंदे मातरम गाएंगे ये वंदे मातरम नाम का जो गान है जिसको हम भारत में राष्ट्रीय गान के रूप में जानते हैं ये सात नवम्बर अठारह को लिखा भारत के एक बहुत महान व्यक्ति जिनका नाम था श्री वंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत क्रांतिकारी भारत के जो नागरिक थे उनमें उनकी गिनती होती है जैसे आधुनिक युग में भगत सिंह का नाम उधम सिंह चन्द्रशेखर आशफा ऐसे ही 1870 के आसपास वो बहुत काम करते थे बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था उस आंदोलन में साधु संत साधारण नागरिक सब लोग शामिल थे और उस आंदोलन का एक ही लक्ष्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटाना उस कंपनी के खिलाफ जो अभियान चला इस अभियान में अनेक अनेक समय पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई उनमें से एक दुर्घटना यह थी कि एक बार कलकत्ता में एक बहुत बड़ा जुलूस प्रदर्शन हो रहा था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उन्होंने भयंकर लाठीचार्ज किया और इतना लाठियों से पीटा कि कई क्रांतिवीरों की उसमें मृत्यु हुई उस समय इनको बहुत चोट लगी बंकिम चंद चटर्जी को क्योंकि वो भी उसमें शामिल थे उस चोट ने इतना गहरा घाव किया उनके मन पर कि उन्होंने आजीवन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का संकल्प कर लिया फिर बाद में उन्होंने एक उपन्यास लिखा एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आनंद मठ यह आनंद मठ पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा अंग्रेज कैसे भारत को लूट रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कितना पैसा लेके जा रही है भारत के लोगों को वो कैसे मूर्ख बना रहे हैं ये सब बातें उसमें उन्होंने लिखी और वो उपन्यास जब लिखा गया तो उसको अंग्रेजी सरकार ने बैन कर दिया जिस प्रेस में छपने के लिए वो गया उस प्रेस को अंग्रेजी सरकार ने ताला डलवा दिया कलकत्ता तो फिर क्या हुआ कि उस उपन्यास का जो लिखित कागज थे पन्ने थे वो दूसरी जगह भेजे गए थे तो क्या हुआ कुछ पन्ने एक जगह छपे कुछ दूसरी जगह कुछ तीसरी जगह ऐसे करके पूरा वो छपा बाद में वो बाजार में आया तो फिर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया उसकी जितनी भी प्रतियां थी उन सबको जला दिया फिर दोबारा उन्होंने प्रयास किया ऐसे करते करते लगभग सात वर्ष में वो एक बार ठीक से निकलकर बाहर आया अठारह और उसमें उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसने पूरे देश में एक लहर पैदा की शुरू में तो वो बांग्ला में लिखा गया बाद में उसका हिंदी भाषांतर हुआ मराठी भाषांतर हुआ गुजराती हुआ कई भाषाओं में और वो भारत की एक ऐसी पुस्तक बन गया जिसको रखना हर क्रांतिकारी के लिए गौरव की बात होती थी उसी पुस्तक में जगह जगह उन्होंने वंदे मातरम ऐसा घोष हम सब करें यह उनकी भावना थी अपेक्षा थी बंकेम चंद चटर्जी की एक बेटी थी वो उनसे बार बार कहती थी कि आपने ये जो गान लिखा है उनकी बेटी को वो पसंद नहीं था और अक्सर पिता और बेटी में बहस होती थी उनकी बेटी का ये मानना था कि इसमें आपने शब्द ऐसे लिखे हैं जो आसानी से किसी के समझ में नहीं आ सकते उनको समझाना पड़ता है गान ऐसा होना चाहिए जो गाते से ही समझ में आए तो बंकिम चंद चटर्जी ने कहा कि तुम्हें आज समझ में नहीं आ रहा है लेकिन थोड़े दिन के बाद यह गान भारत का राष्ट्रगान बनेगा हर भारतवासी इसे गाएगा और हर भारतवासी में यह जोश पैदा करेगा ये गान भारत का राष्ट्रगान बन पाता उसके पहले श्री बंकिमचंद चटर्जी की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो वो कहकर गए थे वो सत्य साबित हुआ सन 1905 में ये वंदे मातरम भारत का गान बन गया 1905 में क्या हुआ था अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का बंटवारा कर दिया अंग्रेजों का एक अधिकारी था करजल उसने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल दुर्भाग्य ये था कि ये जो बंटवारा हुआ वो हिन्दू मुसलमान के आधार पर हुआ हिन्दू रहेंगे पश्चिमी बंगाल में मुसलमान रहेंगे पूर्वी बंगाल में ऐसा करके बंटवारा हुआ इस बंटवारे का बहुत विरोध हुआ पूरे भारत में और इस विरोध को करने वाले तीन बड़े नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय विपिन चंद्रपाल इन तीनों ने इस बंटवारे का विरोध करने के लिए इस वंदे मातरम को आधार बनाया और उस दिन से सन उन्नीस से ये वंदे मातरम हर सभा में हर कार्यक्रम में जो कुछ भी भारतवासी करते थे रोज गाया जाता था शुरू में भी अंत में भी धीरे धीरे ये इतना प्रचलित हुआ कि अंग्रेज सरकार इससे चिढ़ने लगी, और अंग्रेजों को जहां कहीं भी वंदे मातरम सुनाई देता था वो या तो उसको बंद कराते थे अगर वो चल रहा होता था ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर तो वो जब्त कर लिए जाते थे जो गाएंगे उनको जेल में डाल दिया जाता था तो भारत के क्रांतिकारियों को और ज्यादा जोश आता था और जोश से वो गाते थे फिर अंत में क्या हुआ एक दिन खुदीराम बोस जो भारत का सबसे पहला क्रांतिकारी था जिसको सबसे कम उम्र में फांसी की सजा हुई सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला वो नागरिक बना मात्र चौदह वर्ष की उम्र में उसको फांसी हुई थी तो खुदीराम बोस ने फांसी का फंदा जब अपने गले में लटकाया तो वंदे मातरम कहते हुए लटकाया उसी दिन से सभी क्रांतिकारियों ने अपने फांसी के होने से पहले इस वंदे मातरम को कहना शुरू किया भगत सिंह उधम सिंह चंद्रशेखर जितने भी क्रांतिवीरों को जहां भी मौका मिला अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इस गाने को नारे के रूप में इस्तेमाल किया ये वंदे मातरम इतना आगे बढ़ा कि आज संपूर्ण भारत देश में बच्चा बच्चा इसको जानता है मानता भी है और अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार के एक विभाग में जिसका नाम इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है आई बी डिपार्टमेंट उन्होंने एक सर्वे कराया संपूर्ण भारत देश में तो सर्वे में यह पूछा गया कि कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है तो भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मोहम्मद के साथ वंदे मातरम को पहला गाना बताया फिर उसी आईबी ने भारत के कुछ पड़ोसी देशों में सर्वे कराया जो पहले भारत के ही हिस्से थे जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश तो पता चला वहां भी ये सबसे नंबर एक पर है फिर जो भारतवासी भारत के बाहर रहते हैं जिनको हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के नाम से जानते हैं उनके बीच एक सर्वे हुआ तो उन्होंने भी इसको सबसे पहला गाना बताया और अभी थोड़े दिन पहले बीबीसी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो इंग्लैंड की या ब्रिटिश सरकार की एक बड़ी संस्था है जो रेडियो और टेलीविजन चलाती है उन्होंने एक सर्वे कराया तो उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला ये दूसरे नंबर का गीत है पूरी दुनिया इतना ये लोगों के मन में बैठ गया तो ऐसा गाना जो हमारे देश की आजादी से जुड़ा हुआ है हमारे देश के लिए गौरव का प्रतीक है वो आज हम सब पूरे भारतवासी एक साथ गाएं, ऐसा सरकार ने तय किया है वैसे होना तो चाहिए था 7 नवंबर को लेकिन सरकार का कहना है कि हम दो महीने पहले करेंगे क्योंकि अगले एक साल तक वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष मना रही है भारत सरकार तो वो आज सात सितंबर से शुरू हो रहा है अगले साल सात सितम्बर तक चलेगा ये शताब्दी वर्ष 2006 में क्यों मना रहे होना तो चाहिए था उन्नीस में क्योंकि लिखा गया यह अठारह में लेकिन सरकार का यह कहना है कि सन 1905 और 1906 का जो आंदोलन था बंग भंग आंदोलन या बंगाल के बंटवारे के विरोध का आंदोलन क्योंकि उस समय ये गाना सार्वजनिक हुआ लोकप्रिय हुआ गांव गांव ये गाया गया तो उस तिथि को ध्यान में रखकर सरकार का यह फैसला है ये सही है गलत है हम इस बहस में नहीं जाना चाहते लेकिन आज सारा देश 11 बजे ठीक इसको गा रहा है तो हम भी गाएं और लगभग अभी 11 बज गए हैं हम सब स्थान पर खड़े हो जाएं आप में से कुछ विद्यार्थी हैं जो यहां आना चाहेंगे जो वंदे मातरम गाने की विशेष रूप से जिनको अभ्यास है आइए ये माइक ले लीजिए माइक है ये भी दे दो ये वाला भी दे दो में जो तकनीकी रही क्योंकि तकनीकी जो होती है टेक्नोलॉजी जो होती है वो सिविलाइजेशन और कल्चर में से निकलती है दुनिया के सभी देशों की जो तकनीकी है वो अपनी अपनी सभ्यता में से निकली है तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो तकनीकी रही है वो क्या थी और यूरोप की सभ्यता और संस्कृति की जो तकनीकी है वो क्या थी इन दोनों पर बात करना आज के समय में मुझे थोड़ा जरूरी इसलिए लगता है कि हम भारतवासी जो आज की आधुनिक शिक्षा से पढ़कर निकले हैं, इनके मन में ऐसा एक भाव बैठा हुआ है कि जो भी तकनीकी है वो यूरोप और अमेरिका में ही है या वहीं से आई है भारत में कोई तकनीकी उपलब्ध नहीं रही है ये भाव हमारे मन में इतना गहरा है की इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर और चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक खून में घुस गया अभी थोड़े दिन पहले मुझे बहुत दुख हुआ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान दिया लगभग इस बात को एक साल होने जा रहा है यह व्याख्यान उन्होंने दिया संदर्भ यह था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि दी ऑनरेरी डॉक्टरेट आप जानते हैं दो तरह के डॉक्टरेट होते हैं एक तो आप खुद करें रिसर्च पीएचडी और एक कोई यूनिवर्सिटी आपको दे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑनररी डॉक्टरेट दिया उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में उस फंक्शन में डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे डिग्री लेने के लिए और अंग्रेजी सरकार के सभी मंत्री प्रधानमंत्री और उनकी जो राष्ट्रपति है ना रानी मानी जाती है वो सब मंच पर बैठे हुए थे इंग्लैंड में एक परंपरा है कि जिस कार्यक्रम में रानी आती है क्वीन उसका स्थान हमेशा ऊंचा रहता है और बाकी सभी मंत्री प्रधानमंत्री थोड़ा नीचे रहते हैं तो उसका जो पोडियम होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है तो उस दिन ऐसा ही हुआ रानी तो बहुत ऊंचे बैठी थी बाकी सभी मंत्री थे उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री भी बैठे हुए थे तो जब डिग्री देने का कार्यक्रम हुआ तो मनमोहन सिंह को बुलाया गया उन्होंने डिग्री लिया और रानी के चरणों में प्रणाम किया यह देखकर मुझे बहुत धक्का लगा बहुत ही ज्यादा लगा धक्का क्यों लगा एक तो सबसे बड़ा धक्का ये लगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर खाली डॉक्टर मनमोहन सिंह होते किसी स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर तो धक्का लगने की बात नहीं है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंग्लैंड की रानी के सामने झुक रहे हैं कोई परेशानी नहीं उनके प्रति अपना भाव व्यक्त करना है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से वो वहां गए थे और उन्होंने जिस तरह से झुककर प्रणाम किया बीबीसी पर मैंने देखा मुझे बहुत दुख हुआ दूसरा दुख उससे भी ज्यादा यह हुआ कि उन्होंने 40 मिनट का एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए यहीं से उनकी शुरूआत हुई हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो भारत कुछ भी नहीं होता फिर आगे उन्होंने बोला कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारत में आकर विज्ञान और तकनीकी हमको दिया हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारत को अंग्रेजी भाषा सिखाई हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर न्याय पद्धति दी ज्यूडिशियल सिस्टम हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि अंग्रेजों ने भारतवासियों को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन माने ये जो प्रशासन है पूरा का पूरा पुलिस होती है एसएसपी एसपी होते आईजी डीआईजी डिप्टी कलेक्टर डीएम वगैरह वगैरह ये सब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो वो कह रहे थे कि मैम बहुत आभारी है कि उन्होंने भारत को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया और हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो दो साल भारत में रहे और कुछ ना कुछ हमारे लिए करते रहे फिर आगे वो बोलने लगे कि अंग्रेजों ने भारत को रेल दिया अंग्रेजों ने भारत को पोस्ट एंड टेलीग्राफ दिया आदि आदि आदि। चालीस मिनट यही गाना वो गाते रहे और मैं ध्यान से उसको सुनता रहा और पूरा मैंने उसको रिकॉर्ड किया क्योंकि ये डायरेक्ट टेलीकास्ट था बीबीसी पर फिर उसके बाद मैंने मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा और वो पत्र लगभग ढाई पन्ने का हो माने पत्र नहीं वो किताब हो गई थे और उसमें मैंने लिखा ये कि हमें बहुत शर्म है कि आप भारत के प्रधानमंत्री यही से ही मैंने शुरुआत की पहला वाक्य ये कि हमें बहुत शर्म है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जो आजादी मिलने के उनसठ साल के बाद भी अपनी मानसिक गुलामी को दूर नहीं कर पाए हमें बहुत शर्म है कि आपने अंग्रेजों की रानी के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कागज का एक टुकड़ा लिया है जिसका कोई अर्थ नहीं है ये जो ऑनररी डॉक्टरेट होती है ना इसका कोई मतलब नहीं होता है आप इसे कभी भी एन कैश नहीं करा सकते जैसे किसी को ऑनरेरी डॉक्टरेट मिल जाए और आपके कॉलेज में वो कहे अब मुझे प्रोफेसर बना दो क्योंकि डॉक्टरेट मिल गई है तो वो प्रोफेसर नहीं बन सकता उसको प्रोफेसरशिप चाहिए तो दूसरा ही डॉक्टरेट करना पड़ता है जिसको पीएचडी कहते हैं कोई यूनिवर्सिटी उसको मान्यता नहीं देती बस इतना ही है कि झूठ मूठ का नाम के सामने आप डॉक्टर लगा सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह तो मैंने कहा कि इस झूठ मूठ के कागज के टुकड़े का कोई महत्व तो नहीं है ना भारत में ना दुनिया में यह ठीक है कि आपने अंग्रेजों की सरकार के द्वारा किए गए इस फैसले को स्वीकार किया सच्चे भारतवासी को तो यह छोड़ देना चाहिए था फिर मैंने उसमें एक वाक्य लिखा कि एक है आप सरदार मनमोहन सिंह और एक सरदार हुआ भगत सिंह एक आप हैं सरदार मनमोहन से और एक सरदार हुआ उधम से हम किसकी वंदना करें प्रश्न चिन्ह लगा के मैंने फिर मैंने अंतिम पैराग्राफ में लिखा कि ये पत्र मैं आपको भेज रहा हूं इसके साथ दो पन्ने और भेज रहा हूं पत्र तो एक ही पन्ने का है इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत की शिक्षा क्या थी तकनीकी कैसी थी विज्ञान कैसा था ज्ञान कितना था व्यापार कैसा था उद्योग कैसे चलते थे समाज व्यवस्था कैसी थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और अंग्रेजों के आने के पहले के भारत की तस्वीर कैसी थी और मैंने कहा उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के बीच में सर्कुलेट करेंगे ताकि उनके मन से ये भ्रम निकल जाए की जो कुछ दिया भारत को वो अंग्रेजों ने दिया भारत के पास अपना कुछ भी नहीं था ये पत्र जब गया उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी गए मोटा सा पुलिंदा तो उनका एक पत्र आया और उनके सेक्रेटरी ने लिखा कि आपका पत्र मिला कार्यवाही के लिए भेजा गया अब कार्यवाही क्या उस पर मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल में सर्कुलेट कर दीजिए तो शायद उन्होंने किया होगा उसके बाद दूसरा कोई पत्र उनके यहां से नहीं आया मैंने एक फॉलो लेटर लिखा कि आप या तो इन दस्तावेजों को नकारिए और या इसको स्वीकार करिए बीच की स्थिति आपकी मैं रहने नहीं दूंगा या तो कहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। हम इनको नहीं मानते तो मैं सुप्रीम कोर्ट में इनको सिद्ध कर सकता हूं कि ये सही है कि गलत है और या आप कहिए कि आपने जो भाषण दिया था ऑक्सफोर्ड में वो गलत था और पूरे देश से माफी मांगिए कि मैंने भारत की बेजती कराई ऑक्सफोर्ड में जाके मुझे इससे भी ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि लंदन में जब इनका यह भाषण हो गया अगले दिन सभी अखबारों में छपा लंदन से बहुत अखबार निकलते हैं उनमें से एक है लंदन टाइम्स उसने एडिटोरियल लिखा दूसरा एक अखबार निकलता है गार्जियल उसने भी एडिटोरियल लिखा दोनों ने लिखा कि हमारे देश के एक नेता ने सन उन्नीस में भारत के बारे में कहा था कि ये भारत आजाद होने लायक देश नहीं है और ये कहा था विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश पार्लियामेंट उस समय बहस चल रही थी कि भारत को आजाद किया जाए कि ना किया जाए तो विंसेंट चर्चिल इस फेवर में था कि भारत को आजादी ना दी जाए और क्लेमेंट आर एटली उस समय प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का वो इस फेवर में था कि भारत को आजाद कर दिया जाए तो चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया और कहा कि भारत आजाद होने लायक देश नहीं है क्योंकि इस भारत देश को हम आजादी देंगे तो फिर जो लोग भारत को चलाएंगे वो सब मानसिकता में अंग्रेज हैं शरीर से दिखने में वो भारतीय हैं लेकिन आत्मा उनकी अंग्रेजियत वाली हो चुकी है इसलिए ये बार बार अपने ही लोगों का अपमान कराएंगे तो अच्छा है कि इसको गुलामी रहने दो और ये बात गार्जियन ने लिखी लंदन टाइम्स ने लिखी और कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1945 के विंसटन चर्चिल के स्टेटमेंट को सत्य साबित किया है कि भारत के शासक अभी भी मानसिक रूप से गुलाम है ये जो मानसिक गुलामी है अपने बारे में गलत सोचने की अपने को उल्टा मानने की छोटा मानने की हम कुछ भी नहीं है हमारी काबिलियत नहीं है हमारे अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़े हैं दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई है ये एक तरह की भावना है जिसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है अंग्रेज ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मनमोहन सिंह में है ऐसा नहीं है हर पढ़े लिखे आज के हिंदुस्तानी में ये दिखाई देता है मनमोहन सिंह से पहले भी कई प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं जिनमें यह जबरदस्त था इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे पहले ही प्रधानमंत्री नेहरू जी कहा करते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी तो सब यूरोप में है भारत में सीखने लायक तो कुछ भी नहीं है तो ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आजादी के बाद से पंडित नेहरू के जमाने से चल के आज मनमोहन सिंह तक पहुंचा है और मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आजादी के साठवें साल के बाद भी हम भारत के बारे में जानते नहीं हैं कि अंग्रेजों से पहले का भारत कैसा था आज का व्याख्यान मैं आप विद्यार्थियों के सामने इसलिए दे रहा हूं कम से कम आपके दिमाग से ये इन्फीरियोरिटी निकल जाए कि भारत अंग्रेजों के पहले बहुत गरीब पिछड़ा हुआ और खराब देश था मैंने जो दस्तावेज डॉ मनमोहन सिंह को भेजे हैं उन्हीं में से कुछ आपको भी बताऊंगा दुर्भाग्य आज मेरा यह है कि यहां एलसीडी प्रोजेक्टर नहीं है नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता वो डॉक्यूमेंट्स हमारे भारत देश के बारे में पिछले 10-15 वर्षों से मैं कुछ दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूं मेरे एक बहुत बड़े गुरु हैं, उनका नाम है श्री धर्मपाल बहुत बड़े इतिहासकार हैं उनकी मदद से यह काम मैं कर रहा हूं और वो मुझे बार बार ये कहते हैं कि भारत की जो नई पीढ़ी है इसके मन से मानसिक गुलामी निकालो तो भारत अपने आप ऊपर आ जाएगा वो ये कहते हैं कि भारत में किसी चीज की कमी नहीं है ना तो यहां संसाधनों की कमी है ना तो यहां ज्ञान की कमी है ना तो यहां के लोग मेहनती नहीं है मेहनती बहुत हैं, संसाधनों भरपूर हैं हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आत्मविश्वास नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसका कारण क्या है वो अंग्रेजों की दी हुई मानसिक गुलामी अभी तक चल के आ रही है मैं आपको भारत के एक वैज्ञानिक के कथन से आज का व्याख्यान शुरू करता हूं आपको मालूम है इस देश में एक महान वैज्ञानिक हुए प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस जिनको यूरोप ने बहुत साल के बाद नोबल पुरस्कार के लायक माना आप जानते हैं उनकी रिसर्च कितनी बड़ी है उनकी रिसर्च के बारे में सारी दुनिया कहती है कि अगर प्रोफेसर बोस ने हमको यह नहीं समझाया होता तो कोई दुनिया में ये मानता नहीं था जानता भी नहीं था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है ये भी हंसते और रोते हैं इनको भी दर्द होता है इनमें भी दया प्रेम करुणा और मोहब्बत होती है ये उन्होंने सिद्ध किया था और उसके लिए ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे उनकी इसी खोज पर वर्षों बाद यूरोप के लोगों ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर उनको नोबल पुरस्कार देने की बात कही थी उन्होंने जब नोबल पुरस्कार लिया था उसके पहले उन्होंने बहुत कुछ लिखा था अपने प्रयोगों के बारे में उनकी लिखी हुई दो तीन पुस्तकें मुझे पढ़ने का मौका मिला है और उनके लिखे हुए लेख तो मैंने सभी पढ़े हैं बार बार मेरे अपने फाइल में मेरे अपने कलेक्शन में उनके सभी आर्टिकल्स हैं तो एक जगह वो लिख रहे हैं कि मैं जब ये प्रयोग कर रहा था कि पौधों में जान होती है या नहीं तो उन्होंने क्या किया था अपने घर में दो हिस्से किए थे एक हिस्से में कुछ ऐसे पौधे रख दिए थे उन्होंने जिनको वो रोज सवेरे ही उठकर गालियां देते थे और एक हिस्से में उन्होंने ऐसे पौधे रखे थे जिनको रोज सवेरे उठकर वो एप्रिशिएट करते थे उनका गुणगान करते थे कुछ पौधे एक तरफ जिनको वो बोलते थे तुम बहुत सुंदर हो तुम्हारी बहुत काबिलियत है तुम्हें बहुत सारे गुण है तुम्हारे इतने, इतने इतने गुण हैं ये मैं जानता हूं तुम भगवान के दूत हो ऐसी अच्छी अच्छी बातें उनके सामने बोलते रोज और दूसरी तरफ के कुछ पौधे थे उनको बोलते थे तुम निकम्मे हो नालायक हो नकारा हो तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है तुम्हारी सूरत भी अच्छी नहीं है तुम्हारी खुशबू बहुत खराब है तुम में कोई गुण नहीं है दुर्गुण ही दुर्गुण भरे भरे हुए रोज बोलते थे रोज फिर उन्होंने देखा कि छह महीने में उसका अंतर कुछ पौधों को बोलना कि वो बहुत अच्छे हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत सारे गुण हैं उनको अच्छा अच्छा बोलना अप्रिशिएट करना कुछ पौधों को गालियां देना कि तुम बहुत खराब हो नालायक हो निकम्बे हो नकारा हो तो प्रोफेसर बोस लिख रहे हैं कि जिन पौधों को मैं रोज गाली देता था छह महीने के बाद वो सब सूख गए सब सूख गए जबकि उन पौधों को वो बराबर पानी देते थे हर पंद्रह दिन में खाद डालते थे फर्टिलाइजर भी देते थे पानी भी देते थे और जरूरत पड़ने पर उनको दवाएं भी स्प्रे करते थे लेकिन उनको गालियां रोज देते थे और दूसरी तरफ के जो पौधे थे उनको भी वो खाद देते थे पानी देते थे उतना ही जितना इधर वाले पौधों को देते थे लेकिन उनके गुणगान बहुत करते थे प्रशंसा बहुत करते थे तो जिन पौधों की उन्होंने बहुत प्रशंसा की गुणगान किया वो छह महीने में दोगुनी ऊंचाई पर पहुंच उन्होंने कहा कि जिस पौधे में दो या तीन पत्ते होते थे उसमें छह सात पत्ते आ गए जिसमें छह सात पत्ते थे उनमें बारह तेरह हो गए जिनमें बारह तेरे थे वो चौबीस पच्चीस मैंने सबका ग्रोथ 100% बढ़ा छह महीने में और जिनको गालियां दी वो सब सूख गए मुरझा गए पानी देने के बाद भी खाद देने के बाद तो प्रोफेसर घोष ने लिखा कंक्लूजन में कि पौधे भी बहुत सेंसिटिव होते अगर आप उनको गालियां देंगे उनको नाला निकम्मा सिद्ध करेंगे तो वो मर जाने ही वाले हैं डूब जाने ही वाले हैं ये तो कहानी प्रोफेसर बोस की अब मैं ये कहानी लागू करता हूँ भारत के उन लोगों पर जो अपने देश को हमेशा हीन मानते हैं अपनी व्यवस्थाओं को गालियां देते हैं अब जरा सोचो की पौधों को अगर हम नाला निकम्मा कामचोर और अवगुण वाला कहें तो वो सूख जाते हैं अंग्रेजों ने यही बात हमको दो साल तक कही भारतवासी निकम में है नालायक हैं, भारत की संस्कृति बेकार है भारत की सभ्यता बेकार है यहाँ का खान पान अच्छा नहीं है यहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं है ये लोग तो बिल्कुल